इसलिए उन आसनों का विधान लेकिन आसन का जो है उन्होंने वही किया स्थिर स्थिर सुख आसन स्थिर होना चाहिए शरीर और पीड़ा देने वाला नहीं तो ऐसा शरीर हो और अत्याश्रमस्थ अत्याश्रमी होना चाहिए नहीं तो अब आभ, अभी यह है कि वो ध्यान करने का उसका ध्यान करने बैठा है अब जो है वह अंत्याश्रमी नहीं है तो अब उसको संध्योपासन का समय हो गया तो संध्योपासन करेगा कि फिर वो ध्यान करेगा तब तक जो है वह असराध्य आ गया का तर्पण का समय आ गया तर्पण में लगेगा तो ये सब चीजें हैं तो इसलिए संन्यासी का विषय होगा हैं अंत्याश्रम पाठ हो तो भी संयासी आ गया और अत्याश्रमी मान आश्रम धर्म से पराचीन न हो हम में अत्याश्रम अंत्याश्रम पाठ है तो जो है वह संन्यास में जो है स्थिति समझे कि नहीं परम हंस लक्षण जो है अत्याश्रमिक उसमें रहता है उसमें तिस्थिति इसलिए हो गया अंत्याश्रम और कैसा रहे सकले इंद्रिया निरुद्ध पहले तो इंद्रियों का ही निग्रह होता किसी भी कार्य में पहले इंद्रिय का निग्रह होता का निग्र है तस्मात तुम इंद्रियाणी यादव नियम में पहले इंद्रिय का निग्रह मुख्य इसलिए सक्रेंद्रिया निरुद्ध और निरुद्ध के बाद क्या करें कि पहले जो है अभिमान को दूर करने के लिए और गुरु का स्मरण भक्ति पूर्वक गुरु के चरणों में प्रणाम करें क्योंकि बिना गुरु की कृपा के कोई भी साधन हो नहीं सकता है तो उसमें दो प्रकार का है हृदय में जो है प्रणाम करने का है नहीं तो मस्तक के ऊपर गुरु के चरणों का जो है ध्यान करके वहाँ पर जो है प्रणाम तो स्वगुरु को प्रणाम करे प्रणाम करने के बाद क्या करे हृदपुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिंत्य मध्य विशदम विशोकम अचिंत्यम अव्यक्तम अनंतरूपम शिव प्रशांतम अमृतम ब्रह्म हृदय पुंडरी जो है हृदय कमल जो है ने? और वह कैसा है कि जो है वह विरजम हृदय कलम कमल कैसा है जिसमें से राग देशादि रज निकल गए आपकी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि राज देशादि मल से रहित हो क्योंकि राग द्वेश किंचित भी रहेगा तो आप अंतर्मुख नहीं हो पाए वो झट राग क्या है कि वो भी चित्त को बाहर ले जाता है और द्वेश भी चित्त को बाहर ले जाता है इसलिए राग रागद्वेश से रहित राग देशादि जो है रज ही जो है दूर हो गए हैं जिसमें और विशुद्धम और दूसरे जो है वह वह जो है कौन है कि इच्छा इत्यादि कामना इत्यादि जो है जो दुख इत्यादि जो है इन दुखों से रहित इसलिए बीरजम भी समझना चाहिए बीरजम से राग रागवेश इत्यादि ले लेते हैं और विशुद्धम से जो बीच भी नहीं है विशुद्धम से क्या ले लेते हैं कि ये दुखादि दोष ये जो काम इत्यादि इच्छा इत्यादि दोष किससे रहित कामना रहित चित्त का होना यही विशुद्धता है तो फिर जो है विचित्या, क्या, क्या जो है विचिंत्य विशेष रूप से ध्यान करें कहा ध्यान करें? वही इद्र कुंडली के अंदर ही ध्यान करें हृदय में ही ध्यान करें हृदय में बुद्धि में भाष्यकार भगवान कोई अंतर नहीं मानता एक ही मत किसको ध्यान करे बाकी विषगम यानी निर्मल जैसे जो है शुद्ध जैसे स्फटिक शुद्ध होता है तो अपने में जो है वह ज्योका त्यो का होता कोई उसमें अंदर दोष नहीं होता इसी प्रकार शुद्ध बुद्धि इसी प्रकार शुद्ध होकर के और कैसा है विशोकम शोक जो दुख से रहित है शोक रूपी दुख से रहित और मतलब क्या शोक दुख से रहित विशुद्धम विचिंत्य अब ये देखिए विषदम विशोकम अचिंतम अव्यक्तम अनंतम शिवम ये सब शिवों का विशेषण जारी जिसका ध्यान आपको करना है किसका ध्यान करना है शिव का ध्यान करना शिव कैसे हैं प्रकाशस्वरूप है शुद्ध स्फटिक के समान जो है प्रकाशस्वरूप हैं है? और कैसे हैं कि वह जो है वह विशोक है किसी प्रकार का जो है वह अशोक आदि संसार धर्म से रहती और कैसे हैं कि उनका स्वरूप जो है वह मन बुद्धि का विषय नहीं अचिंत्य जिसको आप बुद्धि के द्वारा इदम रूप करके नहीं पकड़ सकते क्योंकि स्वरूपभूत हैं इसलिए अचिंत्य है और अव्यक्तम नाम रूप इत्यादि जो अभिव्यक्ति है इससे रहित ऐसा जो शिव तत्व है जो अनंत है कोई भी परिच्छिनता से रहित है ऐसे शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म जो ब्रह्म का जो है ब्रह्मा के भी कारण है कारण का भी जो जगत का कारण ब्रह्म है उसका भी हिरण्य गर्भ है उसके भी जो कारण है और जो सारा का सारा जो है सृष्टि के नाश होने पर भी जो एक रस रहने वाले हैं और इतनी सृष्टि उद्भूत हुई उसपा का पालन हुआ संहार हुआ पर वह अनिजत है शांति आपका स्वरूप जो शिव स्वरूप है वो शांत है, वह उसी प्रकार का है उसमें किसी प्रकार का जैसे कितनी भी गति से चित्र दौड़े तो पर्दा जो है वह कैसा रहता है पर्दा निश्चल ही रहता है ऐसे आपका स्वरूप जो शिव है वह अनिजत है ऐसे ही आपके स्वरूप का हृदय में ध्यान करें सव विष्णु सव सा विषु सप्राण स कालोग्निस्तचंद्रमा कालो सव यूत य्यम सनातन ज्ञावा तमृतम नान्य पंथा विमुक्त रह गया कुछ अच्छा हाँ चलो रुक जाओ ऋपो तमादिध्यान मेक विभुम चिदानंदमरूप अद्भुत उमा सहायम परमेश्वरम प्रभु त्रिलोचनम नील कंठम प्रशांतम तम ब्रमात्मानम उस ब्रह्मात्मा को जो कैसा है कि आदि मध्य अंत से रहते कोई परिच्छेद न होने से न उसका आदि है न मध्य है न अंत है यानी उत्पत्ति आदि परिच्छेद से रहते और एक है वस्तुता अनंत विश्व देखने पर भी वह एक है और विहु है व्यापक है चिरांद रूप है चिरांदम वो उसका जो है वह वो ऐसी सत्ता है कि जो जड़ सत्ता नहीं है चैतन्य सत्ता है।, है और ऐसा वह आनंद है कि जगत का आनंद जिस प्रकार हम लोग अनुभव करते हैं वह आने जाने वाला है, है? जो सामान्य आनंद नित्य ऐसा आनंद रूप है और कैसा है कि अद्भुत है यानी जगत से अद्भुत है। आनंद है पर उस आनंद को हम ईदम तया करके अनुभव नहीं कर सकते हैं तो जगत का जितने पदार्थ हैं उनसे तो वह अद्भुत है अरूप है उसको जो है वह किसी प्रकार के रूप से उसका जो है कथन नहीं किया जा सकता ओ उमा सहायम वो कैसा है कि उमा सहाय यानी जो है वह माया जो उमा भगवती को जो है अपने में धारण करके ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन संहार करता है ऐसा जो परमेश्वर जो प्रभु है त्रिलोचन है नीलकंठ है ऐसे जो है प्रशांत जो है वह परमेश्वर का ध्यान करें शिव का ध्यान करें ये सब विशेषण हैं ध्यात्म निर्गक्षति भूत यो निम समस्त साक्ष समस्त साक्षिणम तम स परस्ताद स स शिव सेन्द्र सो अक्षर परम स्वराग मुनि जब उसको ध्यान करता है तो एक अपने यहाँ की प्रक्रिया है ये सविशेष के द्वारा सविशेष का स्वरूप भी निर्विशेष है ये सविशेष स्वरूप से वह कहाँ पहुंचता है निर्विशेष पहले संपूर्ण भूतों का कारण जो है उसको ध्यान करके फिर समस्त साक्षिण सबका साक्षी कार्य कारण का जो है वह साक्षी है। जो तम से अभ्याकृत से भी पर है ऐसा जो है वह अक्षर तत्व जो है वो, वो परम है अक्षर है स्वराट है वही ब्रह्मा होकर के प्रतीत होता है वही शिव होकर के प्रतीत होता है वही विष्णु होकर के इंद्र होकर के प्रतीत हो रहा है जैसे कहा ना के इसमें कि वही महिमन में, में आया ना तब ऐश्वर्य यद जगद उदय रक्षा प्रलयकृत त्रय वस्तु व्यस्तम त्रिशिशु गुण भिन्ना सूतन आपका ऐश्वर्य कैसा है त्रय वस्तु त्रय वस्तु माने वेद के द्वारा प्रतिपाद्य तत्व रूप आपका स्वरूप है आपका स्वरूप स्वरूपभूत ऐश्वर्य कैसा है कि सर्वे वेदा यद पद मनंत क्या है त्रय वस्तु और वही क्या है कि जगत उदय रक्षा प्रलेखित जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाला आपका ऐश्वर्य है और वही ऐश्वर्य कैसा हो गया कि गुण भिन्ना शु त्रिशुसु तनुसु व्यस्तम गुणों के भेद से ब्रह्मा बन गया विष्णु बन गया शुभ उसी को कहते हैं सब्रह्म सशिव सेन्द्र है सो अक्षर है और वस्तुता कैसा है वो वस्तुता अक्षर है परम इन सब से पर है और कैसा स्वराट तो किसी की अपेक्षा न करके आत्मा का लक्षण ये ही जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जिसको प्रकाशित करने के लिए बुद्धि इत्यादि किसी की अपेक्षा नहीं है, है ना सेम प्रकाश और जिससे सब प्रकाशित हो रहे यही लक्षण इसलिए जो प्रकाशित हो रहा है वह इदम है वह यह है वह मैं का अर्थ नहीं हो सकता तो इसलिए कहा कि जो है वह वह स्वराट है दूसरे की अपेक्षा न करके स्वयं राजते स्वराट स्वयं प्रकाशित होता है वह स्वराट प्राण सप्राण सका स काल कालाग्निश चंद्रमा स ये सर्व यद्भूतम योग्यम सनातनम ज्ञावा सं्यपंथा मुक्त तो कदे वही विष्णु है वही प्राण है है गर्भ है वही काल है वही अग्नि है वही चंद्रमा है वही जो है जो कुछ हो गया जो कुछ होने वाला है वो वही सनातनम ऐसे सनातन तत्व को ज्ञातवा जान करके तम ज्ञातवा तम सनातनम ज्ञातवा उस सनातन शिव को जान करके मृत्यु मत देती मृत्यु को पार कर लेता है कहते हैं उस विद्या को प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई साधन दूसरा किसी कर्म इत्यादि के द्वारा वो वो जो है मोक्ष का साधन नहीं प्राप्त होता इसलिए कह दिया कि नान्य पंथा विमुक्त मोक्ष के लिए दूसरा कोई मार्ग है हाँ ज्ञातवा मैंने जो है अपरोक्षार रूप में अनुभव करके, कर दिया अपरो फिर उसके बाद जो है कैसा देखेगा अपने स्वरूप को जब शिवरूप होगा तथा सर्वभूत स्थमात्मान सर्वभूता निचात्मनी संपश्यन्म परम या तिनाह न जैसे देखिए कि जैसे मान लीजिए कि एक सूर्य है और एक हजार घड़ा पानी भर के रख दीजिए एक हजार सूर्य दिखाई देने दे दे लगे अब किसी घड़े का जो सूर्य है उसके मन में आया कि मैं कौन हूं तो अब कहा पहुंचेगा वर्षियों में पहुंचेगा जिस शिव स्वरूप में पहुंचे और शिव स्वरूप में पहुंचने के बाद क्या देखा कि अगर सभी घड़ों में मैं ही हूं फिर क्या देखूँ सभी घड़ों में मैं ही इसी को यहां पर कहते हैं कि सर्वभूतस्थमात्मानम सभी भूतों को जो है सर्वभूतस्थमात्मानम पश्यत्। आत्मानम सर्वभूतस्थम पश्यु अपने को ही सभी में जो है वह देखता है और तो कहते हैं कि फिर एक भूत हो गए और एक जो है वह ये भूत के अंदर रहने वाला आत्मा हो गया तो उसको तो आ, अपने को ही सर्वरूप में देखता है पर ये भूत तो पृथक हो गए कहा कि सर्वभूता निचात्मनिक सभी भूतों को स्वयं कल्पित देखता है सभी भूत जो है वह स्वमय कल्पित देखता है सप्य सम्पर्सन ब्रह्म परम इस प्रकार जो जानने वाला है वही परम ब्रह्म को जो है वह जानता है और परम ब्रह्म के स्वरूप को ब्रह्म विद्रेव भक्त रूपता को प्राप्त कर लेता है नानी ने हेतुना दूसरा कोई जो है कर्म उपासना इसके लिए हेतु नहीं तो ये बता दिया अब और भी बता दे जो झावाग कहा था है? तो व्या उसका ज्ञातवा कह, कह दिया न तम ज्ञातवा वहाँ कहा था ध्यात् यहाँ कह दिया ज्ञातवा अब कह दिया नान्य पंथा विमुक्त है उसका व्याख्यान कर दिया कि सर्वभूत समात्मा ने भी इसको छोड़कर के दूसरा कोई मार्ग नहीं है अब ज्ञान मान लीजिए नहीं हो रहा तो ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई उपाय क्या है ऐसा ज्ञान हो जाए तब तो काम बन जाए पर ऐसी ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई और दूसरा उपाय है कहते हैं हाँ यहां दूसरा उपाय भी आत्मा अरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ज्ञान निर्मथनाभ्या दहति अब वो तो मुख्य बता दिया मुख्य अधिकारी के लिए सारा का सारा उपदेश कर अब मुख्य रूप में संभव उपाय से यदि आपको जो है वह तत्व की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर मंत्र को आधार लेना पड़ता तो मंत्र को आधार तो कहते मंत्र का मंथन करना पड़ता है मंत्र का मंथन करना एक जो है मंत्र का मंथन कैसे होगा तो कहते अंतकरण है अंतकरण और मंत्र ये दोनों को रगड़े ये गोस्वामी ने भी ये विराज्य संत जी गोस्वामी जी ने भी यही उपाय बताया कि नाम निरूपण नाम जतन सो प्रकटन जब मंत्र से आप अपने मन को रगड़ेंगे गे तो एक अरणी कौन हो गया आत्मा माने अंतकरण एक लकड़ी कौन हो गया मन ये ये मंत्र प्रणव प्रणव हो गया ये कारणी एक लकड़ी एक लकड़ी कौन हो गया मन अब दोनों लकड़ी का संघर्ष करो ओंकार और मन देखो इसमें जो है चिंतन का तात्पर्य यह है कि खाली चिंतन में भी बात नहीं है आपका मन और मंत्र एक भूमिका में जाना चाहिए मंत्र और मन एक हो जाना चाहिए ने? जब एक ही भूत होगा और जो है वह संकोच छूट जाएगा तो वह तत्वरूप हो जाएगा जब तक विषय को पकड़ करके शब्द को पकड़ करके रहेगा तब तक वह मन जो है वह वो जो है अपनी भूमिका को नहीं प्राप्त करेगा ज्ञान भूमिका तो इसमें क्या है कि मन के शोधन के लिए मन शोधन होगा तब वहाँ पर भूमिका आएगी तो यहाँ पर नाम निरूपण इसीलिए प्रणों का निरूपण पूरे मांडिक कार्यक्रा में प्रणव का निरूपण मुंडक में जो है वह है प्रश्न में ये प्रलोका निरूपण नाम जतन यानी उसको मन से एक क्षण के लिए भी जो है अलग आपके जो है प्राण और मन और मंत्र तो एक हो जाए ऐसा जो तो उसी को कहते हैं कि आत्मा नरणिम कृतवा प्रणव तो तरारणिम ज्ञान निर्मथनाभ्यासा अब उसका जो है वह ज्ञान ज्ञान वो जो है ज्ञान जो है ना ज्ञान निर्मथन आभाष ये हो गया कि ज्ञान जो है सर्वात्मक जो ज्ञान है उसी उसी के उसी को आधार बना करके उसको रख यानी उसमें एक व्यक्ति तत्व है एक परमात्मा तत्व है जैसे मान लीजिए इसमें ऐसा क्यों कहा कि जैसे अग्नि व्यापक है दोनों लकड़ी में उसमें भी व्यापक है उसमें भी पर वो प्रकट नहीं हो प्रकट के लिए मंथन करना पड़ता है तो ये जानकर के कि व्यक्ति स्वरूप जो शिव है परमात्मा है वो व्यापक है उसको हमको प्रकट करना है क्योंकि व्यापक परमात्मा अज्ञान का विरोधी नहीं है जब वो बुद्धि में प्रकट होगा चरम वृत्ति में तब तो बुद्धि में प्रकट होगा तब वो आज्ञान का नाश करने वाला तो इस मंथन से वही प्रकट होगा आपकी बुद्धि में प्रकट होगा इसीलिए कहा कि ज्ञान निर्म निर्मथनाभ्यासात पाशम दहति पंडित हो तो पंडित जो है वो अविद्या अविद्याग्रंथी जो है ना अहंकार रूपी जो ग्रंथि है उसको तोड़ देता है उसको दहति भस्म कर देता है तो इस प्रकार जो है वो ग्रंथि किससे अज्ञान रूपी रज्जु है उससे अहंकार रूपी ग्रंथि बनी हुई है उस ग्रंथि को वही अहंकार झट शरीर के साथ संबंधित हो गया इसके साथ संबंधित हो गया इसके साथ यही तो ग्रंथी फूल शरीर के साथ संबंधित हो गया तो ब्रह्म ग्रंथि हो गया सूक्ष्म शरीर के साथ संबंधित हो गया तो विष्णु ग्रंथि हो गया कारण शरीर के साथ संबंधित हो गया तो रुद्र ग्रंथि हो गया ये ग्रंथियों का भेदन कर देता है अब कहते हैं कि ये ये बताइए कि जो असंग है आत्मा जब असंग है और जो है वह उदासीन है एक मेवा है तो इसको संसार का बंधन कहाँ से ग्रंथि कहाँ से लग जाएगी आत्मा में तो ग्रंथि लगी ही नहीं सकती जब ग्रंथि लगी नहीं तो उसका भेदन क्या होगा आत्मा कोई ग्रंथि लगी हो तो उसका भेदन भी हो सकता है पर आत्मा में जब कोई ग्रंथी नहीं है तो उसका भेदन कैसे होगा तब तो कहते हैं कि देखो कभी कभी जो है ग्रंथी लगे बिना ग्रंथी लग जाती